श्री सुखदेव जी कहते प्रभु मैं उन भगवान को नमन करता हूँ जिनकी कथा को श्रवण करने से जिनका पूजन करने से नमस्कार करने से नाम जप करने से जीव भव से पार उतर जाता है उन जगतनाथ प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ श्री सुखदेव को स्वामी जी कहते राजन जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न एक समय देवी नारायण जी ने अपने पिता ब्रह्म जी से किया था तो देव ऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलने के लिए कि ब्रह्म लोक में क्या देखा कि ब्रह्मा जी तो समाधि लगाए बैठेंगे उस वक्त हुआ ये कि जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो देव ऋषि नारद जी ने कहा पितामा मैंने तो समझा था कि आप ही सबके कर्ता धर्ता सब, सब कुछ आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप ध्यान कर रहे हो तो यहाँ पर जो है मुझे ब्रह्मा जी की बात बड़ी सुंदर लगी ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र नारद वास्तव में कर्ता धरता तो भगवान जनादन है उनकी आज्ञा का पालन करने से लोग मुझे ही करता धरता समझते हैं ऐसा है नहीं तो कौन है करते धरते भगवान ही है क्या अब भगवान कैसे संसार को रचते हैं भगवान एक थे और भगवान का नाम क्या है नारायण नाड़ कहते पानी को यण कहते घर पानी जिनका घर उन्हें कहते नारायण तो भगवान ने सोचा चलो भाई एक से अनेक हो जाए तो क्या करना चाहिए तो भगवान ने एक से अनेक होने के लिए अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया अब जब ब्रह्मा जी पैदा हुए तो चारों दिशा में देखा ब्रह्मा जी ने हमें किसने पैदा किया तो ब्रह्मा जी के चार सर हो गए पर ब्रह्मा जी खोज ना कर सके हमें किसने पैदा किया कमल की डंडी को पकड़ कर नीचे उतर गए हजारों वर्ष लग गए पर तय ना ढूंढ सके पूरे ब्रह्मा जी कमल पर आकर बैठ गए तो पानी में भभूला फटा तब तब आवाज आने लगी तो ब्रह्मा जी को लगा कि कोई शक्ति मुझे तप करने को कह रही तो ब्रह्मा जी ने दिव्य सौ वर्षों तक तप किया और जब तप किया तो सबसे पहले भगवान के धाम का दर्शन हुआ फिर ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी ने पूछ लिया आप कौन तो अब भगवान बता रहे कि मैं कौन हूं कि अहमेवा समेवा ग्रे य सत तत्परम पश्चाद् हम यते तस्म शिष्य तुम हम भगवान ने कहा कि हे ब्रह्म मैं ही जगत का कर्ता धरता हूँ अच्छा ब्रह्मा जी ने पूछा आपसे पहले कोई नहीं थे बोले नहीं अच्छा तो आ, आ, आ, आ, आप रहे कि आपके बाद कोई नहीं रह गया बोले नहीं तो उस समय भगवान ने कहा कि मैं निमित्त कारण हूँ और उपादान कारण हूँ निमित्त मतलब बनाने वाला उपादान कारण मतलब बनने वाला अब जैसे कि हमको घर बनाना है तो हम किसे लाएंगे ठेकेदार को लाएंगे ठेकेदार बताएगा इतनी सीमट बजरी रेत सरिया आदि आएगा तब घर बनेगा पर भगवान को आवश्यकता नहीं है भगवान जब इस संसार को बनाना चाहते तो भगवान खुद ही रेत आदि बन जाते हैंगे और खुदी बनाने वाले होंगे तो निमित्त कारण और उपादान कारण फिर चतुर्श्लोक भागवत का उपदेश दिया जीव तत्व जगत तत्व माया तत्व और आत्म तत्व हे ब्रह्म मैं ही इस जगत का जगदीश हूं इस जगत का मालिक कौन हूं मैं ही तो मालिक हूँ इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं सियाराम मैं सब जग जानी सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी सियाराम मैं सब जग ज... तो मैं ही तो जगत का कौन हूं जगदीश हूं तो जगत का मालिक कौन हो वो मैं हूं माया तत्व माया क्या है भगवान की जो नहीं है वही माया है माया का काम क्या है माया का काम है जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा देती है ये माया है। अब जैसे कि आप सपने में आप सपना देख रहे हैं हाथी ने आपके सर पर पैर रख दिया आपने क्या कहा चिल्लाया अरे हाथी ने मार दिया सर फोड़ दिया हे भाई जब सर फोड़ दिया तो चिल्लाया कहा से भाई हाथी अगर किसी के सर पर पैर रखकर कुचल देता है तो उसकी आवाज कहां से निकलने वाली वो तो कुचल गया खत्म हो गया उसका अरे हाथी ने सर कुचल दिया यही तो माया है। जो नहीं था उसको दिखा दिया अब माया से जगाया किसने हे क्या हुआ उठ ओ ना जंगल नहाती यही माया हम भी जो है न माया में घूम रहे हैं इसलिए कहते हैं आज से हे कुछ दिन पहले नींदों में सोए हुए नींद से जब हमको जगाया आंखों से हम फिर रोए कर दो करम एक बार हो गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार नन्ना सा फूल हूं मैं चरणों की धूल हूं मैं कब से खड़ा तेरे द्वार हो गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार तो माया क्या है हम माया में सो रहे चिल्ला रहे ये माया है ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ये माया है हे देव ने आके जगा दी हे जाग किस चक्कर में फलाएगा ये सब माया है जो नहीं है तू तो उसे सच्चा मांग रहा है मान रहा है ये मकान आदि घर बच्चे बच्चे सब नहीं है उसे तो सच्चा मान रहा है और जो सच्चा है उसे तू तो पूज नहीं रहा देखो ना ये माता पिता का साथ यहीं तक है फिर बदल जाएंगे तो गुरु का साथ यहाँ से वहाँ तक और भगवान हमारे साथ ही रहते हैंगे तो यह माया का स्वरूप जो है उसे छुपा देती है और जो नहीं है उसको बताने लगी जाती है कि तो यह माया का ज्ञान लेकिन माया भी काम की चीज है चौबीस ग्रेड के सोने से घेना बनने वाला नहीं है उसमें मिलावट करनी पड़ती है पीतल कोपर तांबा आदि मिलाते हैं तो जब वो चौबीस से इक्कीस बाईस ग्रेड में आता तब उसको टाका लगता है तो माया भी काम की चीज है तो जीव तत्व सारे जीवों को पैदा करने वाला ब्रह्म मैं ही हूँ जगत तत्व जगत का जगदीश कौन मैं ही हूँ माया तत्व वो मैं ही हूँ मेरी माया से लोग घूम रहे हैं कष्ट भोग रहे हैं आनंद ले रहे हैं और अंत में कहा कि मैं ही आत्मा तत्व हूँ